अनेजतत नएजत एकज्री कंपने धा कंपना चलन स्वावस्था प्रच्युति तद्वर्जिताजन धातु करते कांपन कंपन मतलब चलन स्वावस्था प्रच्युति चलने का मतलब क्या जो जिस अवस्था में है उस अवस्था को से हट जाना उसको बदल कर चलना उसका नाम जो है कंपन है चलन है स्वावस्था प्रच्युति अपनी अवस्था से हट जाना तारस क्रिया से रहित तदवर्जिति अन्य रूप मित्यर्थ कहने का सदा एक रूप है अर्थात अविक्रिय स्वरूप किसी भी प्रकार की विक्रिया होना ही स्वरूप से प्रक्षवित हो जाना है स्वावस्था से प्रचित क्या है विकार है एक अवस्था से दूसरे अवस्था के ऊपर दूध है दही बन गया मिट्टी है गढ़ा हो गया किसी भी प्रकार का विकार हो तो उत्पाद प्राप्ति और ये सब में क्या होता है स्वस्वस्थिति से प्रचुति का मतलब है ये किंचित क्रिया विकार हो जाना उसका अभाव होने से सर्वधा एक रूपम का मतलब है तच्छ एकम और ऐसा ब्रह्म जो आत्मा है वो तो कितना है वो एकम वो एक है एकम का तात्पर्य से कहने का मतलब क्या सर्वभूतेष एक सकल भूतों में वो आत्मा एक है क्योंकि अधिकतर को भ्रांति होता है हर जीव हर एक का शरीर में अलग अलग आत्माएं प्रतिशर ऐसे मान लेते हैं नहीं तो नहीं नहीं आत्मा तो एक ही है जैसे जितने भी दर्पणस्थ प्रतिबिंब सूर्य हैं उन सभी सूर्यों को लेकर अनेक सूर्य थोड़ी का आ जाएगा बिंबात्मक सूर्य तो एक ही है अनंत प्रतिबिंब हो जाते हैं उसी प्रकार से आत्मा एक सकल भूत उपाधियों के कारण से अनंत प्रतिबिंब हो जाता है केवल अनंत अंत करणपाधियों में वह प्रतिफलित हो जाता है केवल वास्तविक भेद अनेक नहीं है इसमें तक सर्वभूतेष्टि एको देव सर्वभूतेश गुड़ श्रोत है पांच नंबर टिप्पणी एकोदेव सर्वभूतेशूढ़ा परिषद में सासों का है सकल भूतों में छिपा हुआ अत्यंत गुड़ गुहिय रहस्य तम वस्तु यदि है तो आत्मा है वो एक है मनस संकल्पादि लक्षणात्म मन क्या है संकल्प रूपा है संकल्प कल पात वृत्ति का नाम ही मन है इस संकल्प लक्षणात् उसके अपेक्षा से मन की अपेक्षा से यह आत्मा कैसा है जवी जवी का मतलब जव वरम जव वरम टिप्पण है छह नंबर इसलिए बता रहे साफ साफ जवी शब्द है मधु बंता सुनी मथु प्रत्यांश जीव जव व्रत्य उसके बाद यह सुनाया फिर वो मधु कहां चला गया देविन और पानी ने रहे लुक मन से वेगवाला है वो वाला लाना है वाला जरूरी वेगवत वेग वाला है तो शंका करता है पूर्व पक्षी कैसी बात कहते हो एक तरफ तो कह रहे हो सर्वदा एक रूप कोई क्रिया नहीं उसे विक्रिया रही ध्रुवम निश्चल कह रहे हो बहुत तरफ से भागने वाला है मन से कहते कह हो वो ध्रुव है निश्चल है और दूसरे तरफ कह रहे हो मन सिर्फ ज्यादा वेग वाला है विरुद्धम कथम ये प्रश्न उठा तब तो समाधान करते हैं नई दोष इसमें कोई दोष नहीं है क्यों? अरे ना? नृष्टिया सर्विक्रिया रहित है सौपादिक दृष्टिया बात। उपाधि मतपत्त्य है, है। इस पर बड़ा सुंदर टिप्पण है क्योंकि ऐसे विरोध आपको वेदांत में बहुत मिलता है बहुत सुंदर बात कहते हैं नहीं विरुद्ध उक्ते प्रामाण्य संभव जो उक्ति यदि है वो प्रामाणिक हो नहीं सकता या तो दोनों गलत है, है ना परस्पर विरुद्ध होने से या तो आप दोनों गलत हो और दोनों सही तो हो नहीं सकता अतव प्रामाण्यता उसमें नहीं रह सकती है परस्पर विरोधी बात में कभी प्रामाण्यता नहीं मानी जा सकती है लेकिन श्रुति जब कह रही है परस्पुर बात तब क्या व्यवस्था होगी आप तब कहते हैं नच अविरोधाय उपायंत्र और अविरोधाय उपायंतरम नास्ति। अविरोध को स्थापित करने के लिए जब भाष्यकार ने दिया कहा निरुपाधी और इस उपाय क्या लगा और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता यदि विरुद्ध है तो प्राम्यता नहीं रह जाएगी अच्छा अविरोध की स्थापना करना चाहते हो के लिए आप अविरोध दिखाना चाहते हैं तो ये जो उपाय भाषिकार ने बताया है इस उपाय के लोग दूसरी कोई उपाय ही नहीं है क्या उपाय बताया <laughs> निरुपादकता और स्वादिकता तो विरोध का क्षय क्यों जो सौपाधि क्यों कल्पित है अति विरोध समाप्त हो जाता है जो निरुपाधिक है वह सत्य है। जो सौपाधिक है वह कल्पित है क्यों उपाधि कल्पित है जैसे घटाकाश नष्ट हो गया नष्ट हुआ वास्तव में घट नष्ट हुआ ना तो घटोपाधि आकाश में नाश व्यवहार हो, होने मात्र से आकाश का नाश नहीं माना जाता है अतः घट मिथ्या होने से घटाकाश है। तो पर भी मान लेने पर सारी विरोध समाप्त हो जाती है उच्चते इति। व्याख्या स्वयं कर इन दोनों में से निरुपाधिकूपेण जिसका अपना प्रुपाधिक स्वरूप है उस दृष्टिया कहा जाता है अनेजन और इति और मनसो देहस्तस्य मनसो ब्रह्मलोकाय लोके लोक और मन क्या है मनस क्या मनस अंतरण सेकलक्षण संकल्प देवसायाद वो जो अंत क्या है वो उपाधि उपाधि है उसका अनुवर्तना अनुवर्तना उसके अनुसरणार्थ आध्यासिक ताजात्व संबंधा टिप्पण एक है अनुवर्तना अनुसरणार आध्यासिक ताजात्व संबंधा अनुवर्तना अर्थ है आध्यासिक ताजात्म संबंध की वजह से यह देहस्त मनस हो मन कैसा है इस देह में विद्यमान मन ब्रमलो का गमन संकल्पेरा क्षण मात्रा घवदी ब्रम्हलोक आदि दूर देश को भी गमन कर जाता है कैसे संकल्प से क्षण मात्र में पहुंच जाता है लेकिन अतो उससे भी अतो मनसो एतार्श मन से भी जविष्ठत्म लोके दम, मन का जविष्ठत्व जो है प्रसिद्ध है और लोक प्रसिद्ध इस जविष्ट मन से भी ज्यादा कौन होगा तस्मिन मनसी ब्रह्मलोकालीन दृतम ग्राप्त आत्मचेतन भाष ब्रीय मनसो जवीय तस्मिन मनसि और वह मन ब्रह्मलोकारियों को भले शीघ्रता पर पहुंच जाता है उसके पहुंचने से पहले उसके पहुंचने पर वह जिस ब्रह्म लोग को अनुभव करेगा उसका प्रकाशन करने के लिए पहले या नहीं प्रथम पहले से के समान ब्रह्म पहले से जाके वहां बैठा थोड़ी है हैं ब्रह्म पहले से जाके बैठा नहीं है तो व्यापक है जाके बैठेगा नहीं वहां पर इसे प्रथम प्राप्ति व मन के पहुंचने से पहले पहुंचे होकर वहां बैठे हुए के समान आत्मचेतन्य चैतन्यवभाग्रिय आपको ग्रहण हो जाता है अतो मनसोज इसलिए कहा गया मनस ज्यादा आत्मा है ये ब्रह्म है या तो थोड़ी अंधानग्री कर लेना फिर आगे बढ़ेंगे प्रथम पाठ पूरा हो गया अविक्रियम एक कथम तरह के स्वर्गामिण के सांसारिक व्यवस्था प्रश्न उठता है यदि वह अविक्रेक है अन्य जद एकम हो फिर तो आत्म तत्व है तो ये व्यवहार कैसे हो रहा है कोई स्वर्ग को जाता है कोई नरक को जाता है हैं कैसे व्यवहार हो रहा है आत्मा किसी की आत्मा कहा जा रही है स्वर्ग किसी का नरक ये व्यवहार क्यों हो रहा है ये प्रश्न उठा सांसारिक व्यवस्था कदम तरीवस्था मनोपाधि निबंधना मन ही है उपाधि तन निमित्त ग्यवहार होता है इस बात को दिखाने के लिए मंत्र में वियोग मनसो जवी तेर चौद पंद्रह टिप्पण है ननेक निरुपाधिकवरूपादेश मनसोज बात क्या जरूरत थी अनेजद एक निरुपादिक स्वरूपोपदेश मुमुक्षी मुक्ष का अपने पुरुषार्थोपयोगी है अनेजद एक उपदेश मनसोजाधिक उपदेश तो उपयोग मनुष्य उपदेशवा है इसका उपयोग है? तब कहांक्षा तो सूचय उपयोग को सूचित करता हुआ या कह दिया गया कि भाई अविक्रम इत्यादि ये दिखाने के लिए इसका उपयोग कहा है संसार की व्यवस्था में उपयोग सोपालित ब्रह्म का जो कथन होता है परिदृश्यमान जगद अंतरवर्ती व्यवस्था गमन का उस व्यवस्था में उपयोगी होता है सौपाधिक कथन का के काम का नहीं है के सब ये जो सांसारिक व्यवस्था समझाने के लिए उपाधि को मानते हैं और सौपाधिक ब्रह्म मान करके उसका आना जाने के व्यवहार भी कर लेते हैं कथम तरी एक अभिक्रियदेश उपदे भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है एक में वित्रिव उपन्न नहीं हो सकता गंत्र गंतव्य भाव की व्यवस्था नहीं हो सकती है गंत्र त्रिपुटी अद्वैत में संभव नहीं है यह तो द्वैत का मामला है और वह अद्वैत व्यवस्था कैसे दें आप इसलिए कह दिया सोपाल व्यवस्था हम मानते हैं सांसारिक व्यवस्था संसारम प्रसिद्धा संसारे प्रसिद्ध सांसारिकाणाम व्यवस्था संसारे प्रसिद्ध व्यवस्था सांसारिक व्यवस्था ऐसा करो अथवा सांसारिक अथवासारिका यह व्यवस्था प्रतिनियता प्रामाणिक व्यवहार व्यवस्था क्या चीज है जो प्रतिनियत प्रामाणिक व्यवहार हो रहा है कि स्वर्गवासी हो रहे कोई कैलाशवासी हो रहे कोई वैकुंठवासी हो रहे कोई नर्कवासी हो रहे हैं कोई कोई साकेत लोकवासी है कोई कुछ कोई कुछ कहता है ये व्यवस्था कैसे बनेगा तो व्यवस्था के लिए कर दिया व्यवस्था प्रामिक हो गए उसके लिए आतु तत्व उक्त उक्त के मन के अपेक्षा से अधिक वेगवत्ता कथन करने के लिए आप मन को इस संसार का सबसे वेगवान प्रदर्शित करना चाहते हैं मन को सबसे वेगवान सिद्ध पदार्थ करना चाहते हैं और सबसे वेगवान संसारिक पदार्थों से जो मन है उससे भी ज्यादा वेगवत्तर आप ध्यान लाना चाह रहे हैं आत्मतत्व में उसकी किसके दृष्टिकोण से सर्वव्यापकता का दृष्टि से कथन करना आप चाहते हैं उसकी निरुपाधिक दृष्टि से वो वेगवत्तर कहा जाता है वास्तव में क्योंकि निरुपाध दृष्टि ही वो सर्वव्यापक है सोप दृष्टि से वो व्यापक नहीं है उपाय से परिचीन हो गया व्यापक कहा जाएगा घटाकाश व्यापक थोड़े है घटाकाश व्यापक नहीं है मां महाकाश व्यापक घटाकाश तो घट से हो जाता है। हमें करना इष्ट क्या यहां पर भी, लेकिन वेगवान कौन है उससे भी ज्यादा वेगवान हो गया ब्रह्म यह कहने का तात्पर्य है उसकी सर्व व्यापक इसने कहा कि प्रथम प्राप्त पहले से पहुंचे हुए कि समान पहले से पहुंचे के समान दिखता है क्योंकि जब वहाँ मन जाएगा कोई चीज़ देखेगा उसका प्रकाशन कौन करेगा वो प्रकाशकत्व ना मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो तो मन को कैसा पता चलेगा वो ब्रह्मलोक का प्रकाशन करने के लिए क्यों ब्रह्मरूपी चैतन्य है और ब्रह्मरूपी चैतन्य रूपी अधिष्ठान में ही परिकल्पित ब्रह्मलोक को मन प्राप्त करता है तो उस ब्रह्मलोक का प्रकाशन हो जाता है उस ब्रह्म चैतन्य से तब उसे मालूम होता है मन करो मेरे से बल ब्रह्म बैठा हुआ है इसको प्रकाशन कर व्यवहार हो जाता है, मनसो है नो मनसोचवी का देहांत बहिर्गमन अयोग्यवाक खत्म वेगवत्तम इत्याशं क्या भाई मन जे भीतर में रहने वाला वस्तु है वो बाहर तो जाता नहीं है फिर आप ये कैसे कहते हो वह सबसे वेग वाला है बहिर्गमन अयोग्य कथम इसे 12 तेरा टिप्पणी देखे बहिर्गमन अयोग्यता छापने यहाँ बहिर्गमन अयोग्यता जीवन दशा मंत्यीवित समझना जीवित दशा में मन कारता है ईश्वरी के भीतर में जब शरीर मर जाएगा तो मन सिर के अंदर रहेगा क्या शेर तो मर गया अब मन कहा गया यहाँ पे मन नहीं रहेगा फिर तो मन क्या करेगा यह कहना पड़ेगा ये शेर को छोड़कर सिर से बाहर हो चला गया जब शेर से बाहर जाता है वो कैसे जाता है हाथी जैसे जाता है कि बड़ा वेग से जाता है प्रश्न उठा तब तो आपने कहा कि वो तो संकल्प झट पहुंच जाता है आदित्य लोग को सबसे वेगवान ऐसी हो गया इसलिए जब जीवित दिशा में बात है कि वो मन शरीर के भीतर रहता है तत्र ही मनसो देहात्म निर्गमने देह का शून्य एवं आपद क्योंकि जीवित दिशा में जब दे मन देह से बाहर निकल जाए फिर देह क्या हो जाएगा काष्ठ पत्थर आदि के समान शून्यता को प्राप्त हो जाएगा नाम नारी संचारी ना देखो छपी अपि देहांत नाड़ी संचारी ना, रक्ता धातुना देगा चिकित्सा शास्त्र प्रसिद्धम तत्रा बहिरी और देह के भीतर में रहता हो भी कोई शंका कर सकता है जैसे नाड़ियों में खून बहता है वैसा मन अंदर ही भागता होगा खून आदि के पैसा तेज भागता होगा ऐसा कोई अर्थ न लेवे इसी कहते बही ही ये शब्द भाषा ने प्रयोग किया है प्रसिद्धम तदरा धातु नाम बहिर्गमन में सुव्यक्तम ध्यान देह के भीतर में रहने वाले वस्तुओं का भी कभी कभी बहिर्गमन दिखाई दे दिखा रहा है जैसे कफाली थूकते हैं निकलता है मुंह से बाहर जाता है ऐसे मन भीतर रहता हुए बाहर जा सकता है जीवित अवस्था में भी ऐसे कोई करें कहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कथम वेगोत्तम तो आशंका कर जवाब दिया देहस्त इत्यादि भाषा में से वो तो ये में का मात्र से कहा में रहता हुआ भी मन ब्रमलोक पहुंच जाता है बाहर आने की जरूरत उसको नहीं है और मरने की बात तो बाहर होते हुए चढ़ा ही जाता है उस लोक में बल्कि आपको भी लेके चला जाता है आपको मतलब सब पालिक जीव को जो कर्मी और उपासक है उन को ले जाता है। विद्वान प्राणा हा, तो जाता है। है। विद्वान ये बाकी सबका तो माना उस दृष्टिकोण से कहा जाएगा कि मन आपको भी साथ में ले जाता है दो नंबर में संकल्प तद विषय के संकल्प नव तुत्र गमन न तो तेल देहा निर्गंतव्य इसका मतलब है तद संकल्प के द्वारा वह मन वहां पहुंचा कहा जाता है लेकिन वास्तव में देव को छोड़कर जीव दिशा में देव को छोड़कर मन वहां नहीं चला जाता आपको लेकर तो इसी को वहां पर कहा पितृलोक काम जिसकी कामना करेगा तो वो उसको यही वहां नहीं जाना पड़ेगा संकल्प देव संकल्प से यही उसको भोग प्राप्त उनकी उपस्थिति हो जाती है तद विषय संबंध चिन्ह जो सुख प्राप्त होना है वह सुख भी उसे प्राप्त हो जाता है ऐसे वहां में जैसे वर्णन है उसको ध्यान रखते हुए कार्य भाषाकार वास्तविक शरीर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है जीवित अवस्था में शरीर के अंदर रहते हुए मन संकल्प मात्र से भ्रमलोकादि को जैसे जा चला जाता है अनुभव करने का सम्मान करता है तद तस्मिन मनसी परिपण है ब्रमलोकादी द्रुतम गच्छती सदी भी या, अवश्य ध्यान देने योग्य बात है क्या जीव दशाया तो दूरस्थ प्रमलोक संकल्प मनसा पत्र गीवितवस्था में दूरस्थ प्रम्लोक आदि को संकल्प मात्र संबंध का जाना समझना चाहिए मरणा दुर्धंधु स्पष्ट बात करके बोल रहे हैं मरणा दुर्धं देहा निर्गत बहुत देव निर्गमन करके भी वह वहां चला जाता है ऐसा मानना चाहिए इसलिए स्वर्गालिका व्यवस्था भी सुस्त था ये दृष्टि सृष्टि सिद्धांत ही तू योग कब पहली बात जो कही गई है जीवित दिशा में यहां रहकर संकल्प मात्र जाता है और मरणोत्तर काल में जीव ही चला जाता है मन चला गया जीव को लेकर के ये जवाब कब होता है सृष्टि दृष्टिवाद में और दृष्टि सृष्टिवादी तो संकल्प मात्र में सर्वम क्वचित निर्गमन गमन आदिवासी क्योंकि दृष्टि सूचीवाद में गमन और निर्गमन गमन कोई व्यवहार होता ही नहीं आगमन आग वगैरह कुछ नहीं है दृष्टि सूची है ना आपकी दृष्टि के मुताबिक जैसे स्वप्न में गया है दृष्टि सूचि मुक्ति दृष्टान स्वप्न आप संकल्प करते गए जो जो जैसे जैसा वैसा वैसे दिखाई देते गए वहां पर और आप अपनी पूरी वासनाओं के कारण से अपनी पूरायों को भी आपने वहां कर लेते हो और अपनी पूराई सारे दिखाई देते हैं जैसे कहते ना एक बार व्यक्ति ने कल पुरुष के नीचे बैठा था मुझे मालूम नहीं था कल्प वृक्ष करके वो जब वहां गया था बहुत थका थका हुआ था उसे सोचा ये कोई पानी पिला देते तो अच्छा था इतने कोई सुंदरी आई और जो पानी पिला बड़ा अच्छा लगा और उसमें पानी तो किसी ने आके पिला दिया वो तो कहा पता भी नहीं चल रही है लेकिन ऐसे ही कोई भोजन खिला देते हैं कितना अच्छा होता को गया और फट कोई जो मैं सोचता हूँ सब होता है बहुत बढ़िया है चलो खाया पिया और कोई पलंग लग जाता यहाँ अब पलंग आ गया बिस्तर होता तो और अच्छा हो बिस्तर हो गया उस पर लेट गया शीतल शीतल हवा हो कितना अच्छा लगे गर्मी के दिनों में पंखे की हवा जैसे कल तो हवा चलने लगा? ऐसे सोचते सोचते ने क्या कर दिया मैं सो इस बीच में तो जाऊंगे तो, तो वो आई खाए जाए दृष्टि सृष्टिवाद ही होता है आप जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे होते जाता है दिखते जाता है सृष्टि सृष्टिवाद में आ जा रही भगवान ने बना रखा है आप देखेंगे आम का पेड़ तो आम का पेड़ नहीं हो जाएगा वो अमृत का ही तो अमृत ही पेड़ रहेगा वो सृष्टि दृष्टिवाद यह है और दृष्टि सृष्टिवाद में आप जो कहेंगे वो है वो हो जाएगा वैसे ही हरिश्चंद्र आदि में देखिए कहानी में आता है उसने कहा है पेड़ में फल हो जावे अब उसने बोले कौन सा फल विश्वामित्र के चेरा कहा आप जो चाहेंगे वो फल उसने आम हो जाए तो आप था वो अमरुद का उसमें आम हो गया हरिचंद्र का संकल्प इतनी वो सत्यता परिपक्व था उसकी वचन सत्य हो जाता था तो संकल्प सिद्ध था संकल्प जो कहे दृष्टि जैसे जो दृष्टि में चाहा वही हुआ हो गया इसलिए कह दृष्टि सृष्टिवाद में तो क्या है संकल्प मात्र में सर्व न निर्गमन गमनम आगन वस्ती न तथ्यम तथा उसमें कोई तथ्य नहीं रह जाता है न क्वचित निर्गम गमन आदि तथ्य और में दोनों ही नहीं अजातवादी कहानी हो जाती है। इन्हीं वाद ही सृष्टि दृष्टि दृष्टिवादिवाद और अच्छा। प्रथम उस अजातवाद्तवि संकल्प मनसा साक्षित भाषम चैतन्य प्रकाश प्रथम प्राप्त तो ब्रह्मलोकादी को संकल्प से मन त्याग कर रहा है जाकर के पहुंचने की चेष्टा कर रहा है इन मन का भी साक्षरूपेणा मन के साथ मन के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं ना बाएं दहना बाया है है इसीलिए उसके पहुंचने से भी पहले भाषमान चेतन प्रकाश प्रथम प्राप्त पहले से प्राप्त हुए के समान भाभी अनुभव होता है तस् गुप प्राप्त क्योंकि वास्तव में आत्मा जो गति है नहीं इसलिए शब्द सतर्क कर दिया आपको प्रथम प्राप्त दिया है। इस प्रकार से पहले का विचार हो गया तो थोड़ा सा में रह जाता है, की है फिर तो यह आपका ब्रह्म जो आत्मा है घोड़ा है घोड़े के समान है जो तो भागने वाला सबसे तेज भागने वाला है तो बड़ा विलक्षण घोड़े से भी माने तो सिंधु का घोड़े से मान मानना पड़ेगा फिर कहानी का तात्पर्य जो भी वेगवान होता है वह चक्षुग्राही होता है तो आत्मा भी चक्षुग्राही हो जाएगा कर ही चक्षुरा तुम प्राप्त इत्या संज्ञा तब दिखी पद आप सत्य त्रिदीप आरभ हुआ देवासको कभी प्राप्त नहीं कर सकते चक्षुरादि प्रवृत्ति मनोव्यापार पूर्वक चक्षुरादि विषयत्व पे आत्म संभव जब चक्षुरादि प्रवृत्ति के पीछे मन का व्यापारिक कारण होता है और जब मन का ही विषय नहीं रह गया तो चक्षुरादि का विषय कैसे होगा अतव चक्षुरादि का विषय आत्मा नहीं है यह निष्कर्ष निकालते भाष्कर कहते नहीं ना देवा मनेतना द्योतनाथ देवादि प्रकाश को देव कह दिया द्योतर तुमने प्रकाशनाथ प्रकाश कब्ब किसका प्रकाशन कर प्रकाश रहे हैं ये घटाधि का प्रकाशन करते हैं इसे उनको कह दिया द्योतनादेवाहा कौन है वो चक्षुराधी इंद्रिया चक्षुराधि इंद्रिया एतत एतत से क्या लेना है ना शब्द थे न आदेश हुआ आपने व्याकरण में पढ़ा होगा पढ़ादी तौश तो स्वेन ये आदेश होता है कव कब? कब आदेश होता है कंचि क्रिया अन्वयन युक्त क्रिया पुनरुपादत्ते उसका नाम अन्वादेश होता।, अन्वादेश में ही इदं होता है, और को और होता होता है। है। और जवाब हुआ, वो एनत होता। एनत देवा, है ना मंत्र में इसलिए या एक शब्द है एतद को एनत आदेश हुआ है अरे ये कहाँ कहाँ आदेश होता है द्वितीय टा एक वचन द्वितीय द्वि वचन एक क्रिया का विधान एक क्रिया का साथ संबंधित किसी वस्तु को क्रियांतर उसी के साथ विधान करना है तो उसका नाम अनुवादेश होता है अब या वर्ग पूर्व में आपने ग्रहण किया मनुष्य जीवित में जिसको ग्रहण किया उसी में अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपतित्व आप, नहीं है आपतित्व को निषेध करना चाहते हैं इसे क्रियांतर के साथ उसके संबंध को जोड़ना चाहते हैं इसलिए जो पूर्वोक्त वस्तु को ही या दोबारा ग्रहण किया जा रहा है क्रियांतर संबंध का जोड़ने के लिए अतएव यहां पर पर एनत एक है इसी को ध्यान रहा क्या प्रयोग कर दिया एनत का व्याख्या एक तत्व प्रकृतम आत्मतत्तम नाप्रवन न ना प्राप्तवंत देवा देवा, देवा चक्षरा दिन और फिर एनत को उठाया कर दी ये तक, ये तक प्रकृत, प्रकृत वो आतु तत्व फिर नहीं को जोड़ दिया नापन प्राप्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्यों मनोजवी क्योंकि इन सभी इंद्रियों से ज्यादा वेगवान कौन है मन है उससे भी वेगवान कौन है आत्मा है जब मन ही आत्मा को नहीं पकड़ सकता है अपने वेग वाले को तो इंद्रिया कहां से पकड़ लेगी कहते हैं मनोज मनोव्यापार व्यवहित उनकी वे इंद्रिया मन का व्यापार से व्यवहित है किसी भी विषय को पकड़ना चाहेंगे पहले मन संकल्प करे तो भी चक्षुर्र देखेगा उसको नहीं तो नहीं देख पाएगा चक्षुराधि सारी इंद्रिया मनोव्यापार अधीन है इसे उनकी प्रवृत्ति क्या है मन का अधीन हो गया इसे कहते मनोव्यापार मनोव्यापारिपन देवा चक्षुराधी प्रसिद्धा इंद्रादेव देव कुत स्थित इंच मनस निधान आदि ग्रहण कहते प्रश्न उठ सकता है या देवा से इंदिरादी को क्यों नहीं ले रहे हो तब कहते हैं मनसो जभी है ना मन की सन्निधि में पटित होने के नाते यहाँ पर जो है प्रकरण वो स्वामी पे मन के कथन होने से हमने क्या किया देवासी इंद्रियों को लिया, को नहीं लिया चक्रवंती इयावत अर्थात प्राप्त नहीं किए इंद्रिया आत्मा को इसका मतलब क्या ये इंद्रिया आत्मा को घटपटादी के समान अपना विषय नहीं बना सके ये इसका अत्र हेतुक तुम बाह इसमें क्या कारण है? है क्यों नहीं कर सकी इंद्रियां मां आत्मा को विषय कारण यह है इनसे भी ज्यादा तेज है ना वो मन वो नहीं पकड़ सका तो ये क्या पकड़ेंगे जैसे कहते है ना वो पाठ में भी होता है कक्षा है बुद्धिमान तो है जानते हैं कि ये तेज है खोपड़ी वाला है फर्स्ट रैंक वाला है तब तो कोई कि भाई वो दूसरा वो, वो समझ नहीं पा रहा अरे फर्स्ट रैंक वाला नहीं समझ रहा तो वो क्या समझेगा गदा ऐसे नहीं तो मजना ऐसे होता है ना कहा जाता है वही यहाँ पर भी लागू है जब मन ही नहीं पकड़ पा रहा है उस चीज को कैसो तो वाचर्तन तक प्राप्ति मन से आशा कर दिया गया तो ये इंद्रिया ज्ञा करेगी बेचारी जब मन के अधीन अपनी प्रवृत्ति के लिए बेचार परेशान है खुद की प्रवृत्ति के लिए जिसकी सहारा लेते हैं वही जब ग्रहण नहीं कर पा रहा है ये कैसे ग्रहण करेंगे मनोव्यापार को विस्तार समझा मनोव्यापारेत्व व्याकृत टीका आभासमात्रो नषयी आभासमातवी आत्मा का आभासमात किया विषय नहीं कर सकती तो आत्मा का कहाँ से विषय कर लेंगे जबकि आत्मा का आभास है ना कहा है आपके अंत करण में उसको क्या आपकी इंद्रिया कोई भी पकड़ सकते हैं आप आभास चेतन, जो चेतन है इसको भी कोई इंद्रिय विषय नहीं कर पा रहे हैं तो बिंब आत्म जो शुद्ध परम को कैसे विषय कर लेंगे ये नहीं हो सकता है इसे कहते हैं आभास मात्र आत्म नई देवा विषयी भवती नहीं वेवा मनस्तु अव्यवहित आत्मा सं गृह चेक मनसमा मनस है मन अत्यंत अव्यवहित आत्मा का नहीं क्योंकि आप बिंब दर्पणस्थ प्रतिबिंब इन दोनों में से दर्पण का अत्यंत सन्नीत कौन है प्रतिबिंब है बिंब बिंब तो दूर खड़ा है ना दर्पण और प्रतिबिंब के अंदर ही है इसे अत्यंत अंतकर्ण में। और मन क्या है अंतकर्ण? अभी बोल चुके मन से क्या लेना अंत करण इसे अंत करण में पड़ा हुआ चिदाभास कुछ चिदाभास दृष्टि विचार करते हैं तो निकटतम कौन है अंत करण के लिए निकटतम है और चिदाभास का निकटतम अंत करण है अंतकर्ण अंतकरन का निकटतम चिदाभास ब्रह्म की बात पता कहाँ से उसके प्रतिम में पड़ रहा है किसी को पता ही नहीं है कैसे पढ़ रहा है इन पड़ा हुआ है अंत में में छिदाभास निकटतम वस्तु आत्मा का जो आभास वह मन के लिए है अच्छा मन और चिदाभास अत्यंत अव्यवहित है ऐसे अत्यंत अव्यवहित वस्तु को भी जब मन ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो ब्रह्म को कहाँ से ग्रहण करेंगे ते चक्षुराज चक्षुराध्य ग्रहण करेंगे उस ब्रह्म को जब मन स्व अव्यवहित ग्रहण नहीं कर पाया तो स्व भी स्विप्रकृष्ट इंद्रिया जो है स्व अव्यवहित छिदाभास को मन जब ग्रहण नहीं कर सकता तो अत्यंत व्यवहित है छिदाभास किसके लिए चक्षुरादि के लिए ऐसा वह चक्षरादि स्व अत्यंत व्यवहित छिदावास को जब नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो को से करेंगे? दोनों तरफ से लगाते हुए कह रहे हैं यहां पर देवा टिप्पणी तो मन से होता है अत्यंत शुद्ध अंत करण होगा उसको वो ग्रहण हो जाएगा अत्यंत शुद्ध अंत करण का मतलब क्या होता है, है? सकल प्रकार की बहिर्मुखता से रहित सकल प्रकार की एश्नाओं से रहित होगा तब मन बहिर्मुखी से रहित हो जाता है जब तक अंदर यशनाए हैं तब तक जो है भागते रहेगा मन बाहर होते रहेगा है, इच्छा है लोकेशना है पुत्रेशना है वित्तना है कोई न कोई एसना है तो आदमी भागता है अब यशना ना हो तो भागे क्यों इच्छा है हमारे ये हो हमारा वो हो ऐसा हो ऐसा हो, हो ये हो वो दुनिया भर कामनाएं रहती है उसको लेकर आदमी भागते रहता है इस रेषाओं का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग कहाना है इसलिए एष्णा तरह त्याग कर दो कठिन भी वही है कहना तो आसान है कठिन भी वही है ना त्याग ना कुछ नेशा बनी रहती है अब कहाँ तक बांध के रखेंगे आदमी को नहीं उनके मन को तो बांध नहीं रखते आदमी को तो बांध भी देंगे नहीं जाना बोल दिया आप क्या करिए नहीं जाना आदमी को तो रोक मन को कहा रोकोगे और सबसे बड़ा खराब चीज हमारे उनके पास बीच में रहता है, है? तो मन को भी लेके चल देता है कहा मोबाइल मोबाइल है ना मिनटों में से कहा बात करा देता है कहा से कहा आगे पहुंच जाता है इस तो दुनिया से अलग होकर वहां बातें करके रोकता है कल तो वहां है इसे मन की बहिर्मुखता ही है जो आभा है बिंबात्क चैतन्य को दोनों में से किसी को भी नहीं कर सकता शुद्ध शुद्ध करने मन है सकल प्रकार के साक्षात्कार का प्रतिबंध की नष्ट हो जाते जब तभी जाकर के मन स्वरूप अनुभूति करता है इसे कहते हैं कब मन करता है वो मनसस्तो अवैध तत्व आत्मा गृहनात्य शुद्ध कर साफ शुद्धम जरूर करें। कोई संशय नहीं। मनसोपि जीवना पूर्व पूर्व गापि भाषा आगे बढ़ाते हुए करें जिसलिए वह जीवन जो तेज वाला अत्यंत वेग वाला जो मन है उससे भी पूर्वम उससे भी पहले अर्शत मन पूर्व में पहले ही गया हुआ है वो इसलिए उसको कहा दिया जाता है वह मनसो जवी और इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे पहले पहुंचे के समान और पहुंचा हुआ रहता है ऐसे किस आधार पर बोल रहे हो क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक होने से आकाशवध व्योम व्यापित यहाँ पर बड़ा सुंदर विचार है देखिए 10 ग्यारह टिप्पण जवनादिति कैसे बना वेगशीला, वेग वेग स्वभाव वाला वेग है। अर्थ धातु वेगशिलाठ धात में नहीं मिलेगा आपको जू धातु आर्ष धातु में से है सूत्र का कहा जाता है ऐसे सूत्रों में पाणी का सूत्रों में ही है धातुपाठिसको पाणी ने जोड़ा नहीं है ऐसे 228 धातु है 228 धातु उनमें से एक ये है कौन जू धातु और इसके सूत्र बनाया दन द्रम्य श्री ग्री श्री ग्री जुचा लस पतें अर्थ में में युआ युग को अनाल हुआ जबन बना या भाव में लुट्ट नहीं समझना इसे जानबूझकर टिप्पण कर बता रहे हैं तेज वेग स्वभाव वाला स्वभाव वाला अर्थ लेना हमने वेग वाला कहने से नहीं वेग स्वभाव वाला लेना किस आगर पर क्योंकि जवन जो प्रयोग हुआ है प्रयोग किया वह ताक्षल्यु भाव अर्थ में, युच्छ में तो नहीं है, इसी प्रकार से अर्शत कैसे बना पूर्व अर्षत सूत्र में आपके मंत्र में अर्षद कैसे बनता है इस पर होगा? भी कैसे ऋषि गई थी आप कहें रिगत नहीं ऋषि गतो थी इसे जान बच कर दिखा रहा हूं आपको सब लोग यही सोचेंगे अर्शत में मुर्दन मूर्धन शकर से आया री को ऋगा अर्त बनेगा है का मुर्दन से ना अरसद इसने यहाँ पर रिगत नहीं समझना ऋषि गतो उदारिकस्य लंग व्यत्यो लंग लकार है फिर सब कैसे हो गया हैं गुण कैसे कर हुआ मानना पड़ेगा ना गुण हुआ है यहाँ सप व्यत्यो बहुत से छांदस प्रयोग है जगह पर शब हो गया तुदारी पेशा होना चाहिए शाह नहीं हुआ यदि होता तो सार्वपित जित हो जाएगा गीत को तो गुण होगा अर्शत नहीं बन सकता तू तो। तब कहते हैं कि यहाँ शक विकरण हुआ है शब्द क्यों हुआ शक और न करके व्यक्ति बौड़म एक सूत्र है जो वेदों में पलटा पलटा काम उनको करके दिखाता है करने में सहयोग देता है दूसरे क्या किया उसके आधार पर शब विकरण हुआ बौड़म छंद सी अमां पीती आठ अभाव तब कहेंगे लंगलकार है ऋषदार्व तो है आठ आगम होना चाहिए आठ आधा बिना अंग क्यों हुआ अरषद क्यू हुआ आठ आधा बनना चाहिए नुप बनना चाहिए अर कैसे बन गया तब उसका भी जवाब दे रहे हैं एक सूत्र है वो भी दिखा दिया क्या है सूत्र बहुत छंद छंदसी अमांग योगी कि मांग के योग में अडाटव तो नश्ता आठ आठ दोनों नहीं होता है लेकिन अब क्या है लेकिन सी योगे रहने पर भी वेदों में बहुत आठ होता होता है, होता है, आठ आठ नहीं होता है कुछ होता है। नहीं हुआ है। किन क्या हुआ अठ भी नहीं हुआ आठ भी हुआ ऋष धातु धन लंग लगा टिपके बच गया आ, रिश्ट, रिश्ट, रिश्ट, प्राप्त गौरम चंद से श हो गया शब्द गुण हो गया अर्श अ अर्शला दो अर्श अर्गम हुआ सब कार्य है यहाँ पर पूरा का पूरा इसलिए हमने दिखाया आपको किस प्रकार से जो है अर्ष की सिद्धि होती है इसलिए कहते हैं प्रेत्य अर्षत पदम व्या करो की लंगलाकार भूतकाल है ना सिर्फ पूर्वमेव गतम ऐसे भाषिकारों ने जान बुझकर व्याख्या किया है